योग की भूमि योग की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं इन अवस्थाओं को योग की भूमि कहते हैं योग साधन में लगा हुआ योगी क्रमशः इन भूमियों पर अपना अधिकार प्राप्त करता है चारों भूमियों पर अधिकार प्राप्त करने के कारण योगियों के भी चार भेद हैं पहला प्रथम कल्पिक दूसरा मधुभमिक तीसरा प्रज्ञा ज्योति तथा चौथा अतिक्रांत भावनीय पहला प्रथम कल्पिक अष्टांग योग का अभ्यास करते हुए जिस साधक का अतीन्द्रिय ज्ञान समाधि की तरफ केवल प्रवृत्त मात्र हुआ है अभी उसने परिचित आदि पर अपना वर्ष नहीं प्राप्त किया है ऐसे अभ्यासी योगी को प्रथम कल्पिक कहते हैं दूसरा मधु निर्विचार समाधि में स्थित समाहित समाधिकित्त साधक की जो प्रज्ञा होती है वह रितंभरा प्रज्ञा कही जाती है यह अवस्था यथार्थ में योग का निश्चित साधन होने के कारण रितंभरा कही जाती है इसमें अन्यथा होने की कुछ भी आशंका नहीं होती इसीलिए कहा गया है आग में नान मानेन ध्यानाभ्यास रसन चिथा प्रकल्पयन प्रज्ञा लभते योग भरा प्रज्ञा को प्राप्त किया हुआ योगी भूत तथा इंद्रियों को अपने वश में लाने की इच्छा रखता है इस प्रकार की प्रज्ञा को प्राप्त करने से वह मधुभूमि को प्राप्त कर लेता है मधुभूमि को प्राप्त कर योगी विशुद्ध अंतकरण का हो जाता है इस अवस्था में देवता लोग उस योगी को स्वर्ग में आने का निमंत्रण देते हैं तथा स्वर्गीय उपभोग साधन विमान अप्सरा कल्प वृक्ष आदि के द्वारा प्रलोभन देते हैं तथा अपने अभिलषित कार्यों का संपादन करने में उसकी सहायता चाहते हैं योगी को इन प्रलोभनों से में दोष देखना चाहिए और इनकी तरफ ध्यान न देकर समाधि में चित्त को लगाना चाहिए यह दूसरी अवस्था है तीसरा प्रज्ञा ज्योति इस भूम में आकर योगी भूत और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है पर के ज्ञान आदि को प्राप्त कर उस सिद्धि से चित न होने पाए, इसके लिए वह अपनी दृढ़ रक्षा करता है परंतु फिर भी उसे ऊंचे स्तर पर जाना है अतएव विशोक आदि साधन से लेकर असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति पर्यंत पहुंचने के लिए वह साधन में लगा रहता है यह प्रज्ञा ज्योति नाम की तीसरी अवस्था है चौथा अधिकांत भावनीय इस अवस्था में पहुंचकर योगी का एकमात्र ध्येय रहता है चित्त का लय करना। अर्थात असंप्रज्ञा समाधि में पहुंचकर चित्त का लय करना छोड़कर अब उसे अन्य कुछ भी कर्तव्य नहीं है क्योंकि सात प्रकार की प्रांत भूमि प्रज्ञा उसे प्राप्त हो चुकी है अत अब कुछ और करने को अवशिष्ट नहीं बचा है प्रज्ञा प्रज्ञा के भेद, को को पाकर योगी सात प्रकार की प्राप्त होती है चित्त के अशुद्ध रूप आवरण मल का नाश होने के कारण राजसिक संसारी ज्ञान न होने से विवेकी साधक की सात प्रकार की प्रज्ञा होती है विषय के भेद से प्रज्ञा का भेद होता है ये सात प्रज्ञाए निम्नलिखित है पहला प्रकृति के परिणामों से उत्पन्न दुख हे है सभी हेय तत्वों का ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया है अब उस साधक का अन्य प्रज्ञेय कुछ भी नहीं है दूसरा हे के सभी कारण नष्ट हो चुके हैं अब उन्हें छीड़ करने की आवश्यकता नहीं है अब कोई क्षतेव्य नहीं बचा है तीसरा निरोध समाधि के द्वारा साध्य हान को मैंने संप्रज्ञा समाधि की अवस्था ही में साक्षात निश्चय कर लिया है अब मुझे इससे परे निश्चय करने को कुछ भी नहीं है चौथा रूप हान के उपाय को मैंने प्राप्त कर लिया है अब इसके परे प्राप्त करने को कुछ भी अवशिष्ट नहीं है इन चार प्रकार के प्रज्ञा के कार्यों को विमुक्ति कहते हैं उस साधक के चित्त की विमुक्ति तीन प्रकार की है पांचवा बुद्धि भोग का संपादन कर चुकी है विवेक ख्याति हो गई है छठवा सत्व रजस तथा तमस ये तीनों गुण अपने कारण में लीन होने के लिए अभिमुख होकर कारण के साथ साथ लय को प्राप्त होते हैं उनका अब कोई कर्तव्य न रहने के कारण पुनः उनकी अभिव्यक्ति भी न होगी सातवां इस अवस्था में गुणों के संबंध से रहित स्वरूप मात्र ज्योति अर्थात ज्योति स्वरूप अमल केवली पुरुष जीवित अवस्था में ही मुक्त हो जाता है इन सातों प्रांत भूमि प्रज्ञाओं का साक्षात अनुभव करने वाला पुरुष कुशल कहलाता है प्रधान लय अवस्था में भी गुणातीत होने के कारण चित्त का लय होने पर भी पुरुष मुक्त कुशल कहा जाता है धारणा ध्यान और समाधि ये सम्प्रज्ञात समाधि के अंतर्गत है परंतु निर्वीर समाधि के बहिरंग हैं